प्रसंग दो सौ श्वास प्रश्वास की गति असम अर्थात अति द्रुत या अति क्षीण क्यों होती है जब हम काम क्रोधादि रूपयों के वशीभूत हो जाते हैं सुख की आशा में भोग्य वस्तुओं के पीछे भागते हुए रास्ता भूल जाते हैं सुख की खोज में किसी के बाधा देने पर क्रोध से अधीर हो उठते हैं विफल होने पर निराशा सागर में डूब जाते हैं सफल होने पर अहंकार के अतिरेक से पैर ही जमीन को नहीं छूते मोह में दिशा विदिशा का भी ज्ञान नहीं रहता दूसरे का भला होते देखकर द्वेष से शरीर जलने लगता है भारी विपत्ति में पड़कर भय से प्राण सूख जाते हैं भावी विपत्ति की आशंका से चिंता में पिस जाते हैं जब स्त्री पुत्रों के भरण पोषण और रक्षा के लिए उद्विग्न होते हैं दुख और अभाव की तारना से मुहिमान हो जाते हैं रोग की यंत्रणा में छटपटाने लगते हैं, हैं, प्रियजनों के के शोक में जब सब दूर अंधकार ही दिखता है, धन नाश से पागल हो उठते मन भयंकर चंचल होता है और उसके साथ ही साथ श्वास प्रस्वाद भी कभी तो द्रुत और हथौड़ा पीटने के समान या कभी छीण और बंद होने सरीखे हो जाता है मन की इस विषम चंचलता से प्राण वायु भी चंचल होती है रक्त संचार में भी गोलमाल हो जाता है इन सब के मूल कारण को दूर न न कर सकने पर, में होने पर, में होने पारमार्थिक चिंतन या एकाग्रता पूर्वक जप ध्यान करना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है फिर चाहे जितना प्राणायाम करते रहो या कितनी ही प्रार्थना करते रहो दो अनेक लोग शायद सोचते हैं मेरी तो शरीर पर ऐसी कोई विशेष आसक्ति नहीं है संसार या स्त्री पुत्राधिकों पर कोई विशेष माया ममता नहीं है रुपये पैसे में भी विशेष आठ नहीं है मैं किसी के भी वश में नहीं हूँ मन में आते ही सब झाड़कर फेंक दे सकता हूँ किंतु जब अंतर और बाहर के घाट प्रतिघातों में अपना भाग्य चक्र के भवन में पड़ उसकी कठोर परीक्षा होती है और डूबने की नौबत आती है तब कहीं क्षण भर के लिए ज्ञान होता है उस समय धारणा होती है माया की सांघातिक श्रृंखला से समस्त हाथ पैर बधी हुई अपनी निराशापूर्ण दुर्दशा की जिनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार हैं उन्हें ही यह बंधन असह्य हो जाता है वे चाहे जिस उपाय से उस बंधन से मुक्त होने के लिए प्राणपण से चेष्टा करते हैं ये लोग हैं मुमुक्षु 224 और एक श्रेणी के लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कृतदासवत पराधीन जीवन बिताते हैं वही उनके लिए इतना स्वाभाविक हो जाता है कि वे स्वाधीनता के नाम से ही डरते हैं सोचते हैं ऐसे ही तो खूब अच्छे हैं यह सब छोड़कर यदि अज्ञात और अनिश्चित मुक्ति पथ का अवलंबन करना पड़े तो मुझे ऐसी मुक्ति की भी जरूरत नहीं विष्ठा के कीड़े को पुष्प के ढेर में रख दो तो वह हाँप हाँप कर प्राण छोड़ देता है यही है बद्ध जीव